पंख, ब्लॉग की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में एक बार फिर खुल रहा है बाल कहानियों का पिटारा और आपके सामने है एक, एक और बाल कहानी जिसका शीर्षक है रानी चीटी एक जंगल था उसमें एक घमंडी शेर रहता था शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था वह सभी को अपने सामने बिल्कुल छोटा समझता था एक दिन उसने घोषणा करवाई कि सभी लोग आकर उसे प्रणाम करें अगले दिन एक, एक एक करके सभी, सभी जंगल, जंगल के जानवर शेर, शेर के सामने, सामने आए और, और शेर को प्रणाम करने लगे शेर ने इधर उधर देखा और, और बोला, बोला अरे चीटियाँ चीटिया नहीं, नहीं आई अभी तक खरगोश अपनी आदत के अनुसार बोला महाराज वे तो हमेशा देर से ही आती हैं लोमड़ी पो जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं है महाराज उसकी यह बात सुनते ही सारे जानवर पड़े, लेकिन शेर तो गुस्से से लाल पीला हो गया तब तक रानी चिटी अपनी सेना को लेकर वहां आ पहुंची शेर बोला कभी तो समय से आया करो हमेशा देर से ही आती हो रानी चिटी बोली महाराज रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था इसलिए हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई अब शेर का गुस्सा और बढ़ गया उसने आओ देखा ना और बोला एक तो देर से आती हो ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो चुप हो जाओ वरना अभी जान से मार डालूंगा तुम्हें रानी चीटी यह सब देखकर और परेशान हो गयी वह सोचने लगी कि क्या किया जाए तभी उसे एक उपाय सुझा। वह तुरंत अपने मित्र कण खजूरी के पास गई और धीरे से उसके कान में जाकर कुछ कहा दोनों ने एक साथ मिलकर एक योजना बनाई और मंद मंद मुस्कुराने लगे। उधर शेर भोजन करने के बाद आराम करने लगा कुछ ही देर में, देर में, देर में, देर में उसे नींद आ गया कन खजूरा चुपके से शेर के कान में घुस गया उसने शेर को जोर से काटा अब तो शेर परेशान हो गया और दर्द से तड़प उठा वह इधर उधर उछलने लगा पर किसी भी तरह से उसका दर्द कम नहीं हुआ इतने में जंगल के सभी जानवर वहां आ गए शेर के कान का दर्द बढ़ता ही जा रहा था सभी जानवर चुपचाप खड़े थे पर कोई उनकी मदद नहीं कर पा रहा था हाथी बोला महाराज मुझे लगता है कि आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है जिसके कारण आपको बहुत कष्ट हो रहा है आप रानी चींटी को बुलवाइये वही आपकी मदद कर सकती है शेर ने रानी चीटी को संदेशा भेजा थोड़ी देर में ही रानी चीटी अपनी सेना के साथ शेर की गुफा में पहुंच गई। शेर ने कहा मेरी कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है कृपया मेरी मदद करो रानी चीटी धीरे से मुस्कुराई और शेर के कान पर चढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने कनखजूरी को आवाज लगाई धन्यवाद मित्र अब तुम बाहर आ सकते हो रानी चीटी की आवाज़ सुनकर कन खजूरा छट बाहर आ गया उसके आते ही शेर को दर्द से छुटकारा मिल गया शेर बोला चीटी बहन मुझे क्षमा कर दो मेरी समझ में आ गया है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए सभी बराबर होते हैं यह देखकर रानी चीटी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। इस प्रकार एक नन्हे से कन खजूरे ने और चीटी ने मिलकर शेर का घमंड चूर, चूर चूर कर दिया तो ये थी बाल कहानी रानी चीटी वाचक स्वर भारती परिमल